विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग विशेष एक खास मेहमान से बातचीत करेंगे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया और इस संस्था के विशेष मेंबर हमारे बीच में आ रहे हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे कि ये एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का जो फेस्टिवल है ये किस लिए मनाया जा रहा है इसके बारे में उनका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे का रीज़न क्या है वो सारी बातें हम लोग उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में धन्यवाद धन्यवाद कैसे हैं आप आ, ठीक बिल्कुल ठीक हूं हूं बिल्कुल थैंक यू <laughs> की बातें हमारे रेडियो के माध्यम से जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं देश विदेश में उन सभी तक पहुंचे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं एक लेखिका हूँ कहानियाँ लिखती हूँ थ्रिलर नॉवेल्स लिखती हूँ कई सालों से लिखती आई हूँ और उसी दरम्यान मैंने अपना पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल शुरू किया अभी एट्थ ईयर है उसका तो काफी आ, आ, क्या कहते हैं सक्सेस मिला है उसमें हमें और उसके और उसी कारण हमने एक सेकंड फेस्टिवल शुरू किया है जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया है उसका दूसरा साल है और ये बहुत अच्छी बात लगा मुझे कि आप नॉवेल्स लिखते हैं और वो भी थ्रिलर <laughs> <laughs> <laughs> तो आ, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कभी कभी उनसे बातें होती हैं तो हाल ही में हम अच्छा? लोग एक फिल्म बना रहे हैं डी एडिक्शन पे और लेकर बातें हो रही हैं और उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस वैसे बहुत सारी फिल्में बनी है लेकिन हम तीन पीढ़ियों को बता रहे हैं और उसमें दादी सोचती हैं कि मेरा लड़का जो है कि ये डॉक्टर बनेगा और फिर लड़का नहीं बन पाता है तो फिर पोते को वो लोग टारगेट करते हैं और पोते को डॉक्टर बनाने के पीछे फिर बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई तो इस तरीके की कहानी हमने एक डायरेक्टर को दिया था तो उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया है बहुत अच्छी बात लगता है की अगले महीने हम लोग शूट करेंगे उसमें बढ़िया है ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल स्पिरिचुअल इंडिया है इसका पर्पज़ क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या है किस लिए ये बनाया जा रहा है दो साल हो गए आपको कम्प्लीट तो क्या पर्पज़ है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को पर्पज तो यही है कि हम रोज़मर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हम जीते हैं वो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमको चाहे वो जॉब के बारे में हो चाहे तबीयत के बारे में हो चाहे रिलेशनशिप्स के बारे में हो तो इन सबको एक फेस करने के लिए एक अलग सी ताकत की जरूरत है हम सबको तो थोड़ा सा अंग्रेजी में बात करूँगी कि बेसिकली एवरी ऑफ आस इज फेसिंग लॉर्ड ऑफ अप्स एंड डाउन इन लाइफ और इस फेस्टिवल का बेसिक उद्देश्य यही है कि हमको लव पीस कम्पेशन स्प्रेड करना है hmm. लेकिन जब इतनी सारी जिंदगी में बातें होती रहती है तो लव पीस से लाएंगे <laughs> तो पहले हमको पहले हमको टूल्स देना है उनको कि आपकी जिंदगी को संवार ले और उसके बाद हम लव पीस स्प्रेड करेंगे uh. तो ये जो टूल्स है इस mind, body, को एक साथ जुड़ा रखने के लिए और सबको अलाइन करने के लिए और उसके साथ जिंदगी में कुछ पर्पस हासिल करने के लिए hmm. तो ये फेस्टिवल इसके लिए है और जब ये हो जाएगा तो ज़रूर हम सब लव पीस कंपेशन स्प्रेड कर पाएंगे इस दुनिया में तो इसीलिए ये फेस्टिवल बनाए हैं सिंपल आज की जो रोज़मर्रा की जिंदगी है और इसमें जो हम तनाव में रहते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उन हाँ. चीज़ों को हम लोग कैसे टैकल करें तो इसको ठीक करने के लिए हमें एक कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसको हम लोग पहले अपने आप को या अपने जीवन की शैली को समझ लें और फिर बाद में हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं जरूर अपने स्परिचुअलिटी का हाँ जी okay. और स्परिचुअलिटी का मतलब यही नहीं है कि आप हिमालय में जाके ध्यान करें स्पिरिचुअलिटी mm -hmm. का मतलब ये है कि जो जिंदगी में आसपास हमारे हो रहा है yeah. उसको हम असिमुलेट uh, कर ले और उससे सीख ले और उससे कुछ हम uh, दुनिया में रोज़मर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा उसका प्रयोग करके लोगों से इंस्परेशन लेके हम uh, जिंदगी जिए तो ज़िंदगी जीने में आसान भी होती है और आपको हमारे ऑब्जेक्टिव को uh, क्या कहते हैं पाने में भी मदद हो जाती है mm -hmm. बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे आपकी ये बातें सुनकर दादी की बातें याद आ गई कि दादी मुझे हमेशा कहा करती थी कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो झुकझुग सिक सिक और मर मर बिल्कुल बिल्कुल <laughs> बिल्कुल सही गाट बांध लो आप यानी हमेशा झुके हाँ, रहिए अपने आप हाँ, को आंकड़े मत रखिए कि मैं कुछ जानता हूँ तो आप हर चीज पे और साथ ही साथ हमेशा अंदर से ये देखिए कि किसी से भी कोई भी चीज कहाँ से भी मिले सीखे सीखना जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आपका कभी खत्म ना हो भले आपको डिग्री मिल जाए आपका एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो पूरा हो जाए लेकिन जिंदगी सीखने का जिंदगी भर रहना चाहिए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल सही बोला तो वो चीजें जो है और मर मर यानी इसका मतलब है कि हमेशा कठिनाइयों के साथ रहें तभी तो आप निखरेंगे अगर कठिनाईया आपके जीवन में आएगी नहीं तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि आप शक्तिशाली हैं तो हाँ बिल्कुल कहते हैं ना एवरी प्रॉब्लमचुनिटी सही बात है तो वो चीज़ें आप कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है ये बातें आपकी सुनकर तो वह आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे रोज़मर्रा के जैसे हम लोग अभी बातें कर रहे थे इसमें आध्यात्मिकता को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग प्रेयर करें या वजन गाएँ या क्या है कैसे हम लोग अपने आप को डेली रूटीन में स्पिरिचुअल टच कैसे लें पहले तो बात यह है कि स्परिचुअलिटी और रिलिज का कोई वैसे संबंध नहीं है अच्छा स्परिचुअलिटी बहुत एक भारी का एक इंडिपेंडेंट डेफिनेशन हो सकता है और मेरे मेरे हिसाब से स्परिचुअलिटी का मतलब यही है कि आप रोज़ मेडिटेट करें मेडिटेट करें यानी क्या है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ब्रेथ अगर आप अपने ब्रेथ वर्क पे काम करें तो जिंदगी में आपको उसका बहुत सारा फायदा मिलेगा और प्रेयर की बात है अगर आपको प्रेयर से शांति मिलती हो तो ज़रूर करें जो जिस चीज़ से आपको शांति मिले जिस काम में आपका मन लगा रहे वो सब स्पिरिचुअलिटी ही है चाहे वो कोई भी काम हो आ, बस बस किसी को चोट ना पहुँचाए सबसे इम्पोर्टेंट बात है और लव और कम्पेशन के साथ जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो वही स्परिचुअलिटी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगा कि स्पिरिचुअलिटी माना कहीं कही ना कहीं हम लोग भजन कीर्तन करें एक समय अपना दे लेकिन आपने उसको थोड़ा सा यूनिकली समझाया कि भजन कीर्तन जो भी है उससे अलग अध्यात्म है और जहाँ अगर आपको प्रार्थना से सुकून मिलता है तो प्रार्थना जरूर कीजिए आपको अगर भजन से सुकून मिलता है तो वो भी कीजिए लेकिन का मतलब ये है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें बिल्कुल आपको ढूंढना है हम लोग टॉक दे रहे हैं बातें कर रहे हैं तो रेडियो में हमेशा होता है की भाई पाँच दस मिनट हो गया तो लोग कुछ मनोरंजन चाहते हैं एक गीत सुनना चाहते हैं मैं चाहूँगा की आप कौन सा ये गीत जो आपके जहन में अभी है उसको थोड़ा सा बताइए या गुनगुनाइए एक लाइन गुनगुनाओ माई गॉड सिर्फ दो दो लाइंस गा सकती हूँ मेरी आवाज वैसे बैठी हुई है लेकिन अच्छी आवाज़ है आपकी थैंक यू वक्त फिल्म का गाना है जो मैं मुझे बहुत पसंद है आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस एक पल है जो भी है बस एक पल है थैंक यू <laughs> मंजरी प्रभु बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद करा है आशा करता को अगर हम लोग ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक जो है ठहराव आ जाता है और ठहराव में हम अपने आप को निर्माण कर पाते हैं तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं और ये गाना खास हमारे मंजरी प्रभु के लिए आप सुनाए रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुर विजय, की बहुत खराब है हाँ? क्या हुआ? हुआ हाँ हा। अरे, थे तुम? तू रेन माई कार माई स्वीट मैं खाना लेके आता हूं दोनों इकट्ठे खाएंगे हा? हां चलो सीट मेरी मां शक बीमार है डॉक्टर के पास ले जाना है गाड़ी ले जा सकता हूं हां ले जाओ, ले जाओ थैंक यू सर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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मंजिरी प्रभु से बातें हो रही हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल स्पिरिचुअल इंडिया करके स्परिचुअल इंडिया uh, जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दूसरा साल उनका है और इसमें अध्यात्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश उनकी जो है एक छोटी सी कोशिश है लेकिन हर एक के जीवन में एक बड़ा चेंज ला सकता है एक बड़ा बदलाव ला सकता है मुझे लगता है कि ये बड़ा यूनिक काम है इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जीवन में जो है बहुत सारे लोग अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जो स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरह से समझकर कर उस पर काम किया है तो उनके कुछ यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक आध जो यूनिक एक्सपीरियंस आपका इस अध्यात्म में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले <laughs> वैसे यूनिक एक्सपीरियंस तो काफ़ी सारे आए हैं जी जी लेकिन वैसे मैं कोई बहुत बड़ी आ, क्या कहते हैं योगी नहीं हूं मैं तो तपस्वी नहीं हूँ मैं रोज के जीवन में थोड़ा सा बहुत करती हूं मेडिटेशन करती हूं आ, लव का कम्पैशन स्प्रेड करने की कोशिश करती हूं लेकिन मेरा न, मेरा ये मानना है कि ग्रैटिट्यूड ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप ग्रैटिट्यूड से जिंदगी जियेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी सफलता आती है और मन शांति भी बहुत मिलती है और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी एक कुछ सालों पहले आ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि मुझे फुल टाइम राइटिंग करनी थी और तब तक मेरी पांच किताबें छपी हुई थी एक्चुअली और फिर भी मेरी एक छठवीं किताब छपी नहीं जा रही थी अच्छा। बहुत सारे रिजेक्शन आए थे मुझे और मैं इतनी तकलीफ में थी कि क्यों नहीं ले रहे मेरी किताब और बहुत मजनीन नहीं आती थी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेटेड थी लेकिन एक रात को एक साथ एक बजे जब हम वो सोने और जागने के बीच में रहते हैं ना थोड़ा ट्रांस में रहते हैं उस वक्त में जब सोच रही थी कि अरे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने बॉडी से अपने शरीर से दूर हो गई हूँ और दूर से अपने आप को देख रही हूँ जैसे कि कोई थर्ड पर्सन देख रहा हो अच्छा। और तब मैंने अपने आप को देखा और अरे मेरे पास जिंदगी में काफी कुछ है मेरी पांच किताबें छपी हुई हैं मेरे एक अच्छा सा घर है मेरी एक लविंग फैमिली है यानी सारी मुझे जो मेरे जिंदगी में थी वो मुझे सब दिखाई देने लगी न जो नहीं था वो और अचानक मुझे मुझे एक बहुत सारा दिल में आ गया कि भगवान ने मुझे काफी कुछ दिया है और फिर भी मैं उन चीजों के पीछे भाग रही हूँ कि जो मुझे नहीं मिल रही है और मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ कि जो मुझे मिल गया है और अचानक उससे मुझे बहुत सुकून मिला लेकिन उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर मेरी किताब पब्लिशर्स ने एक्सेप्ट की और मेरी जिंदगी का बिल्कुल आ, क्या कहते हैं वो सब पूरा टर्न बदल गया तो मैं बहुत एट्रीब्यूट करती हूँ ग्रेटिट्यूड को और उस रात को जिसने मुझे सिखाया कि जो अपने जिंदगी में है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसको ग्रेटफुल मानना चाहिए भगवान को जो कुछ भी भगवान या जो भी शक्ति आप जिस पर भी, भी विश्वास करते हो और आ, उस पर बिलीव करना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और अपनी जिंदगी में और अपने मार्ग में चलते रहने चाहिए लेकिन फ्रस्ट्रेट हो नहीं ग्रेटफुलिस जाना चाहिए तब आराम से चीजें होती जाती है जरा भागना भी नहीं चाहिए पीछों के यू you नो know, कुछ कुछ चीजों के पीछे जो मिलता है वो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा तो एक विश्वास रहना चाहिए और ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए सही बात बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जहाँ पर हम वो चीज़ें हमेशा देखकर परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं है लेकिन जो चीजें हमारे पास हैं, ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। उसके प्रति हमारे देखना ही नहीं होता बिल्कुल <laughs> बिल्कुल हम कभी उसके ऊपर नजर ही नहीं डालते तो एक बार हमें जो है ईश्वर ने क्या क्या हमें दिया है उसके ऊपर अगर आप नजर डाल देते हैं तो फिर कुछ मांगने के लिए हाथ भी नहीं उठेंगे और आपने कहा की कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती सब आ जाता है अपने जिंदगी में तो सही बात है इसलिए कहते हैं कई लोग हाथ देखते हैं हाथ की रेखाए देखते हैं तो ऐसे हाँ। किसी ने कहा है कि हाथ की रेखाओं पर कभी भरोसा मत करना तकदीर उनकी भी बनती है जिनके पास हाथ नहीं है तो कहने का भाव यह है कि ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग हैं कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर क्यों परेशान हुआ है तो शायद यही एक सवाल अपने आप से रोज हम लोग अगर करें तो भी मुझे लगता है कि आप अपने आप से जुड़ने में कामयाब हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें आप लोगों को बांटेंगे शायद कहीं ना कहीं उन्हें एक नया जीवन शुरू हो जाएगा उनका वहां से और वो जितना समय तक इन चीजों को अपने साथ रखेंगे उतना ही नया नया जीवन अनुभव करते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि जैसे लिखने की बात आपने कहीं शुरुआत में आप कहीं घरों में आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं अभी बीच में भी आपने उसका जिक्र किया तो पहली जो किताब है आपकी जो एक शुरुआत की वो और पहली किताब की थोड़ी सी कहानी बताई लिखना और पहली किताब <laughs> मेरी मेरी पहली किताब 94 में छपी हुई थी आ, एक रोमांटिक सस्पेंस थी आ, वो मैंने एक्चुअली मैं उसको छापना नहीं चाहती थी एक्चुअली मेरी जिंदगी में मैं कभी मेरी किताबें छापना ही नहीं चाहती थी नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए लिखना चाहती थी कि कभी किताब पब्लिश करके मैं लोगों के सामने लाऊंगी यानी मुझे राइटर बनना था लेकिन लिखना अपने लिए था तो uh, 94 में पहली बार मैंने वो किताब लाई तो रूपा uh, पब्लिकेशन uh, ने वो छापी थी वो दोताबें एक के बाद एक आ गई लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरे बाद में जो किताबें आई थी वो ज़्यादा क्या कहती है ज्यादा चैलेंजिंग थी फॉर एग्जाम्पल uh, मैंने uh, एक किताब लिखी थी दस्मिक क्लूज कि जो uh, एक पुणे में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था कि जो आज तक लिटरेचर में किसी ने नहीं uh, इस्तेमाल किया था और मुझे ऐसा लगा था कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इंडियन पब्लिशिंग हाउसेज ऐसे यू उठा लेंगे लेकिन उन्होंने नहीं उठाया और मुझे लकीली अमेरिकन uh, पब्लिशर्स ने उठा लिया oh. तो uh, मैंने मैंने जो कहा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है इसीलिए वो तो फिर तो ऐसे तरह तरह की किताबें किताबें मैंने आज तक 15 लिखी है। हाँ. और कोशिश करती रहती हूँ कि और लिखूंगी देखते हैं क्या होता है हाँ लिखते रहिए अच्छी <laughs> बात है ना <laughs> <laughs> लोगो को कुछ नई चीजें मिलेगी और नया सोच के लिखते है आप तो अच्छी बात है तो हमारी और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको यू ही लिखते रहे और लोगों को बारे में बताते रहे और जाते जाते मैं कि एक मैसेज हमारे सभी जो से सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जो व्यक्ति तो हाँ। पढ़ता है वही लिखता है <laughs> हाँ बिल्कुल लेकिन पहले तो मैं सबको इन्वाइट, इन्वाइट करना चाहूंगी की हमारे फेस्टिवल को जरूर आइए क्यूँकी ये एक फ्री फेस्टिवल है तीन दिनों के लिए है थर्टी फर्स्ट जनवरी फर्स्ट सेकेंड फेबर उसमें आ, कम, कम से कम 23 वर्कशॉप्स है अलग अलग तरह के जिसमें ब्रेथ वर्क साउंड हीलिंग एयर क्रिस्टल हीलिंग ऐसे कई सारे फ्री वर्कशॉप्स हैं फिर पैनल डिस्कशंस है ऑन इंटरफेथ हार्मनी या माइंडफुलनेस टू माइंडलेसनेस ऐसे कई सारे पैनल डिस्कशंस भी है तो मैं लोगों को कहूँगी ये ज़रूर आइए इसका फ़ायदा उठाइए ये तीन दिन आपके लिए पूरे आपका जीवन बदल देंगी ऐसी मुझे पूरी uh, क्या कहते हैं आई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैपन विश्वास है मुझे कि आपका जीवन बदल देगी <laughs> और मेरा मैसेज तो यही रहेगा सब के लिए जो मैं खुद बिलीव करती हूँ कि आप कोई भी चीज़ लव और कम्पेशन से करिए आपकी जिंदगी में आनंद जरूर आएगा लोगों के जिंदगी में आनंद आएगा एंड देर बी नो प्रॉब्लम लेफ्ट इफ यू ट्रीट एवरीथिंग वम्पेशन मंजरी प्रभु बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को मैं ये कहना चाहूँगा जो मैसेज आपने दिया है उसे बार बार रिवाइव कर ले कभी भी जो मुश्किलें आती हैं या हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ रुकावट आई है तो ऐसे समय आ, में थोड़ा देर अपने लिए देखकर इन मैसेज जैसे कि आपने कहा प्रेम और शांति से जब हम लोग कोई भी काम करते हैं लव और कम्पैशन से तो चीजें जो है आसान होने लगती है और नया खुलने लगता है तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करें अपने लाइफ में और देखिए कि एक नया रास्ता आपके पास फिर से खड़ा रहता है बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर खास अपनी जो लेखने के बारे में आपने बातें की और इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के बारे में आपने बातें की और ख़ास हमारे सभी श्रोता मित्रों को इनवाइट भी किया है तो मैं भी कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए पूना में है थर्टी जनवरी फर्स्ट फेबरवरी और सेकेंड फेबररी ऐसा तीन दिन का ये प्रोग्राम है फुल डे फ्री प्रोग्राम है तो आप इसमें जैसे अभी मैडम ने जो बातें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप यूनिक सीख पाएंगे और अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलें हैं उसको दूर करने का आसान तरीका एक सक्सेस का चाबी आपको मिल जाएगा यहाँ से तो आप जरूर अटेंड करें और ऐसी हमारी दिली इच्छा है तो आप सभी मोस्ट वेलकम आइए आप इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ स्परिचुअल इंडिया को जानिए समझिए तीन दिन का एक्सपीरियंस कीजिए और एक नया लाइफ का शुरुआत कीजिए ऐसी मेरी तो शुभकामना है एंड थैंक यू सो मच मंजरी प्रभु जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो ता की शक्ति से हम तो निडर हो गए पवित्रता का बल